सह नाबतु सहन भुन सह वी कर् तेजस्वी ओम शांति शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोम वदव्यादेहाय शांति शांति ओ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के 26 मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं विश्व मंत्र में नचिकेता ने यमराज जी से तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान की प्रार्थना की नचिकेता के द्वारा प्रार्थित तो आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए यमराज जी नचिकेता की परीक्षा लेता है पहले तो आत्मज्ञान में दुर्लभता का वर्णन किया आत्मज्ञान दुर्लभ इसलिए है कि आत्मज्ञान का विषय जो आत्मा है वह अति सूक्ष्म है अनुवेश धर्म इससे बताया वह दुर्विज्ञ इसलिए है आत्मा कि अति सूक्ष्म है जो स्थूल बुद्धि मनुष्य हैं स्थूल पदार्थों को ही ग्रहण करने की योग्यता जिस बुद्धि में है वह अति सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण नहीं कर पाएगा देवताओं को भी बड़ा कठिनाई से आत्मज्ञान हो पाया और ये जो दुर्विज्ञता आत्मा में समझ करके यदि नचिकेता के अंदर तीव्र आत्मजिज्ञासा नहीं होगी तो यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है तो छोड़ दिया जाए ऐसा निश्चय करके छोड़ देगा इस दृष्टि से वो यमराज जी ने 21वें मंत्र में बताया था दुर्विज्ञेता को लेकिन नचिकेता के अंदर तीव्र आत्मजिज्ञासा है और उसके लिए अपेक्षित तीतीक्षा भी नचिकेता के अंदर है जो कठिनाइयां आएगी उसको सहन करने की सामर्थ्य नचिकेता के अंदर है ये नचिकेता ने एक प्रकार से प्रकट किया इक्कीस बाईसवें श्लोक में ये बता करके कि आप स्वयं कहते हो कि देवताओं को भी सहसा समझ में नहीं आया और फिर क्योंकि वो अति सूक्ष्म हैं ऐसे अति सूक्ष्म वस्तु का करामलकवत संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव जिन्हें हो रहा है ऐसे आपको प्राप्त करके मैं दूसरा वर मांगू ये कैसे संभव है दूसरा मांग भी सकता यदि आत्मज्ञान जैसा है ऐसा कोई दूसरा साधन होता आत्मज्ञान है परम पुरुषार्थ का साधन मोक्ष का साधन और दूसरा कोई श्रुति आत्मज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष का साधन है नहीं करके कह कर रही है नान्य पंथा विद्यते इसलिए इसके जैसा दूसरा कोई नित्य फलक साधन है नहीं जिसका मैं वर्णन करूं तो अपनी दृढ़ आत्मजिज्ञासा और साधन विषयक विवेक को नचिकेता ने वायुष्य मंत्र में यमराज जी को बताया तो भी यमराज जी फिर से कर्म फल का प्रलोभन नचिकेता को दिखा करके प्रलोभित करने का प्रयास करता है। शतायुष पुत्र पौत्र वृणेश्वर इत्यादि से नचिकेता को कहा गया कि तुम संसार अंतपाति हिक पारलौकिक सारे भोगों को मांग लो लेकिन यह मरण विषयक वर, यानी आत्मज्ञान वर को छोड़ दो नचिकेता को अनेक प्रलोभन 23, 24, 25 इन तीन मंत्रों में नचके बताए यमराज जी ने आहिक भोग भी और मानव शरीर से भोगना संभव नहीं है जिन दिव्य भोगों को उन भोगों को भी मानव शरीर से ही भोगने की योग्यता भी और भोग भी प्रस्तुत किए देने के लिए लेकिन नचिकेता ने इन सब पदार्थों में विद्यमान जो दोष है उन दोषों को यम के सामने रख करके ये बताया कि इनकी वास्तविकता को मैं जानता हूँ ये सब स्वभाव है। स्वभाव हे अंतक आपके द्वारा प्रस्तुत पुत्र पौत्रादि पदार्थ आने वाले कल तक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है और ये मनुष्यों के इन सुख जीवन के प्रयोजक जो तेज है उसके अपहारक है हे अंतक मर्त्य इंद्रिया येज ये तत्त जरयंत अने विनाशयं विनष्ट है, नाश करता है ये, ये अनर्थ का ही कारण बनते हैं सुख के साधन भूत तेज का विनाश करके ऐसे अनर्थ साधन को कौन अपनाएगा विवेकी और आगे करते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव और सारे भोग संसार के एक व्यक्ति को मिल जाए और पूरी आयु यानी जब से संसार बना है तब से लेकर के संसार का महाप्रलय जब तक होना है तब तक उस एक व्यक्ति को सारे संसार के भोग भोगने के लिए योग्यता भी दी जाए और भोग से तृप्ति प्राप्त करना वो चाहे यदि तो तृप्ति हो नहीं सकती ये कहा अभी सर्वम जीवितम अल्पम एव इसलिए ये सारे जो संसार के अधिक पारलौकिक भोग है आप अपने पास ही रखिए का मतलब मैं कर्म फल के प्रलोभन से प्रलोभित होने वाला नहीं हूं प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं अब नचकेता अपनी जो विवेक योग्यता है बाकी विवेकी की अपेक्षा विलक्षण है इसे बता रहे हैं सत्ताइसवें श्लोक मंत्र में न वित्ते नीते नर्पणयो मनुष्यो लक्ष्यामे विमद्राक्ष्मे जीवीष्यामो यदिशिष्यसी वरस्तु में एवा। तो कहते हैं यदि आपने जो कहा था कि चिजीविका वृणीष्व वित्तम चीरजीविका च तो चिर जीविका के विषय में तो बता दिया कि सारी आयु एक प्राणी को मिल जाए और वो संपूर्ण आयु विषयों का भोग करता रहे तब भी विषय भोग की इच्छा शांत नहीं होती अभी तो उसकी अभिवृद्धि होती है और वित्त के विषय में कहते हैं वित्त की स्थिति भी ऐसी ही है कि मनुष्य के पास कितना भी वित्त आ जाए लेकिन उसकी वित्त विषयक आशा शांत नहीं होती और बढ़ती रहती है इसलिए कहते हैं वित्ते न मनुष्यों मनुष्य न तर्पणीय तो तर्पणीय कहते हैं तृप्त करने योग्य और न तर्पणीय का अर्थ हो जाएगा तृप्त करने योग्य नहीं है कितना भी वित्त आ जाए उससे अधिक की आकांक्षा मनुष्य के अंदर होती है इसलिए वित्ते न भाष्कर भगवान जोड़ देंगे प्रभुतेन तो पर्याप्त वित्त आने पर भी वित्त विषयनी आकांक्षा की शांति तृप्ति माना जाता है वह नहीं होती इसलिए ऐसा हमेशा अतृप्त ही रखने वाला जो वित्त है उसे लेकर के मैं क्या करूंगा जो आपने कहा वृणी स्व वित्तम और मान लो यदि मुझे कहीं ना कहीं चित्त के कोने में वित्त विषयक आकांक्षा हो भी जाए तो भी आत्मज्ञान का वर छोड़ करके वित्त को मांगने की आपसे जरूरत नहीं है वो तो बिना मांगे ही मुझे प्राप्त होगा और जीविका को भी मांगने की जरूरत नहीं है मुझे वो बिना मांगे ही वित्त और जीविका यदि मैं इच्छा करूं तो मुझे उपलब्ध होगा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि लपस्या वित्तम अद्राक्ष्मेतवा चेत यानी यदि लप वित्त से मैं आकांक्षा स्या ऊपर से जोड़ देना यदि वित्त की मुझे आकांक्षा हो तब तो वित्तम लपसामहे तो वित्त को तो ऐसे ही मैं प्राप्त करूँगा बिना मांगे ही कहे बिना मांगे कैसे प्राप्त होगा कि आपका सानिध्य जो मुझे प्राप्त हुआ है आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और ये कहा जाता है कि जिसके सानिध्य में व्यक्ति पहुंचता है उसके जैसा ही होता है अग्नि के सानिध्य में पहुंचता है तो अग्नि के जैसा ही ताप से युक्त तो होता है कि नहीं गर्म होता है अग्नि के सानिध्य में पहुंचा हुआ लोहा अग्नि के तरह ही दाहक बन जाता है और शीतल बर्फ के पास पहुंचा हुआ व्यक्ति और लोहा आदि भी शीतल हो जाता है तो देवता समृद्ध हैं और देवता के सानिध्य में पहुंचा हुआ मनुष्य यदि असमृद्ध रहेगा तो फिर देवताओं से अच्छे तो ये भौतिक पदार्थ ही माने जाएंगे बर्फ अपने पास पहुंचे हुए सबको शीतलता देता है अग्नि अपने पास में पहुंचे हुए सबको दाहक बना देती है ऐसे देवता यदि अपने जैसा न बना दे अपने पास पहुंचे हुए व्यक्ति को तो फिर देवता का सानिध्य, अग्नि आदि के सानिध्य से भी निकृष्ट माना जाएगा इसलिए आपको मैं देख रहा हूं आपका दर्शन कर रहा हूं आपका संभाषण सानिध्य मुझे प्राप्त है तो इसका क्या फल होगा यदि वित्त विषय आकांक्षा भी मेरी आ, पूरी नहीं हो तो आपका दर्शन व्यर्थ ही होगा कहा जाता है देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं होता इसलिए मान लो मुझे तो इच्छा नहीं है लेकिन यदि हो भी जाए तो उसे वर के रूप में मांगने की जरूरत नहीं है वित्ता को वो तो आपके दर्शन का ही वो फल होगा आपके सानिध्य को प्राप्त करने का ही फल होगा कि वो मुझे अनायास प्राप्त हो जाएगा ये तो एक इसका है जीवी श्याम के लिए तो और दूसरा आप कहते हो कि वृणी स्वित्तम चिर जीविकांच वित्त तो आपके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो रहा है और का प्राप्त कर लो कहो कहते हो तो कहते मैं आपका शिष्य हूँ ऐसा संसार में कोई गुरु नहीं देखा मारने वाले तो आप ही हैं और मैं आपका शिष्य हूँ तो निश्चित है कि जब तक आप याम्य पद में प्रतिष्ठित रहोग तब तक अपने शिष्य को यदि शिष्य की इच्छा न हो तो मार नहीं सकते तो बिना वर मांगे ही यदि दी दीर्घ जीवन की मुझे इच्छा रहेगी तो मेरे इच्छा के विपरीत आप मेरे गुरु होने के कारण मेरी हत्या नहीं कर सकते मुझे मार नहीं सकते हाँ? तो यही <laughs> तो यानी तो विवेक की एक विशेष योग्यता आपने बता रहे हैं तो ये दोनों भी यदि मुझे चाहिए तो मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगी हा क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं और आपका मैं शिष्य हूं ऐसा संसार में कोई गुरु है नहीं जो अपने शिष्य को मार दे गुरु तो तारने वाला होता है मारने वाला नहीं तो ये कहा कि जीविश्यामो यावद इसी तम तो जब तक आप याम में पद में रह करके शासन करोगे तब तक मैं जीवित रह सकता हूं यदि मुझे जीवन चाहिए तो इसलिए कहते हैं जो बिना मांगे उपलब्ध हो रहा है उसको मांग मांगना क्या है तो वरस तुम्हें वर्णीय स एव तो मुझे तो वर वही चाहिए स यानी जो शुरू में बीसवे मंत्र में मांगा है आत्मज्ञान वही मुझे प्रार्थनीय है अपेक्षित है सत्ताईसवें मंत्र में भाष्य है इसको देखिए न किंच न प्रभु तर्पण मनुष्य पर्याप्त वित्त मनुष्य के पास आ भी जाए लेकिन उससे मनुष्य तृप्त नहीं होता नहीं वित्त लाभ लोके कस्य च तृप्ति करो दृष्ट तो लोक में किसी को भी पर्याप्त वित्त का लाभ तृप्ति प्रदान कर रहा हो ऐसा नहीं देखा गया इसलिए यह नियम ही हो गया कि पर्याप्त वित्त लाभ किसी को भी तृप्त नहीं करता यदि तृप्त करता तो जिनके पास पर्याप्त वित्त है वह तृप्त दिखता दिखते ऐसा नहीं है आगे कहते हैं लपस्यामहे वित्तम अद्राक्षम अद्राक्ष्मेतवा इसकी व्याख्या यदि नाम अस्माक वित्त तृष्णा मान लो कि हमें वित्त की आशा होगा हो, हो गई तो भी उसे मांगने की जरूरत नहीं लपश्या महे यानी प्राप्त महेत वित्तम तो वित्त तो हम ऐसे ही प्राप्त करेंगे बिना मांगे ही क्यों तो कहते दृष्टवंतो वय चेतवा आपका दर्शन जो हमने किया है इसके कारण और जीवित श्यामो इस उत्तरार्ध की व्याख्या है जीवित तथा जीवन के विषय में भी ऐसा ही होगा बिना मांगे ही जीवन मिल जाएगा जीविश्यामो यावद याम्य पदे तव ईशिष्यसी तम ईशिष्य से प्रभु श्या इस ऐश्वर्य धातु आत्मने पदी है वेद में तो परस्मय पद भी हो जाता है इसलिए भाष्कर भगवान ने इसी शेषी इसी शैसे ऐसा आत्म प्रयोग किया यानी जब तक आप में पद में प्रतिष्ठित हैं तब तक मैं जीना चाहूं तो जी सकता कैसे तो कहते हैं इसलिए कि कथम ही मर्त त्वया तो समेत्य अल्प धनायुर् भवेत तो जो मनुष्य आपका सानिध्य प्राप्त कर चुका है त्वया तो समेत आपके साथ रह चुका है वो कैसे अल्प धन और अल्पायु हो सकता है तो फिर देवता दर्शन तो व्यर्थ ही हो जाएगा इसलिए आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि कथम जी इदी दैवत सह संगम्य देवतुल्यो यतो योषा गुणान लोके संगवान् विदु याद सामसक्त नरोदश इति अयंच न यो लोके द्रिधाम। तो ये जो है तो ये कहते हैं दैवत सह संगम्य देवतुल्यो दैवतुल्योजाते देवताओं का सानिध्य प्राप्त करने वाला देवता से हो जाता है क्यों तो कहते हैं ये नियम है कि यो तो दो, लोके दोषान गुणान संग प्रभवान विदु तो लोक में गुण दोष संग से उत्पन्न हुए माने जाते हैं तो लो, लोहा मिट्टी के साथ जंग को प्राप्त करता है उसमें जंग चढ़ जाती है, तो पारस मणि के सानिध्य से वह बन जाता है स्वर्ण भी लोहा तो ये संग का ही प्रभाव है मिट्टी के संग में मिट्टी बन गया लोहा पारस के संग में सोना बन गया तो संग के प्रभाव से ही गुण दोष संग करने वाले में आते हैं तो दोषवान का संग करने से यदि दोष आ जाते हैं तो गुणवान जो अमर देवता हैं दीर्घजीवी और समृद्ध उनका सानिध्य प्राप्त करके उनका संग न, संग करके उनके जैसा न हो तो फिर उनसे तो अच्छी मिट्टी है उनसे अच्छा तो पारस है ये माना जाएगा इसलिए कहते हैं कि यत तो यानी जिस कारण से लोक में संगम प्रभव ही गुण दोष माने जाते हैं यादृश न समासक्तो न रो भवती तादृश मनुष्य की जिसमें आसक्ति होती है जिसके साथ संग होता है मनुष्य उसके जैसा ही होता है संघ का प्रभाव मनुष्य पर अधिक पड़ता है तो मैंने आपका संग किया है तो आप दीर्घजीवी हैं तो मुझे भी यदि इच्छा है तो दीर्घजीवी आपके सानिध्य से ही वो गुण आएगा मेरे में तो ये जो हैं लोक में जो ये प्रसिद्धि हैं इस प्रसिद्धि को फिर एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा रूढ़ी को त्यागना पड़ेगा लेकिन ये लोक में रूढ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ऐसा माना जाता है अनुभव में भी आता है अतः मुझे बिना मांगे ही वित और जीवित प्राप्त हैं आपका सानिध्य प्राप्त कर लिया इसलिए ये यहाँ पर कहा कि कथम ही मर्त्यया समेत अल्प धनायुर्भवे भाष्य में वरस्तु में वर्णीय स एव यद आत्मविज्ञान आत्म विषय आत्म ज्ञान ही मुझे प्रार्थनीय है अट्ठाईसवे मंत्र का अवतरण भाष्य इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच उत्ष्टपुरुषाथलाभे कामय मानु मूर्ख एव श्याम ततोपि एव वरह इत्याह यतच तो कहते हैं जब किसी के पास पहुंच जाए और ये जानता हो कि उससे हमें उत्कृष्ट फल प्राप्त हो सकता है उत्कृष्ट फल प्राप्त करने की संभावना जिस स्थान से है उस स्थान से यदि अल्प फल अधम फल कोई चाहता है तो उसे विवेक ही नहीं कहा जाएगा मूढ़ ही कहा जाएगा अविवेकी कहा जाएगा तो जब मैं मैं भी मूढ़ ही सिद्ध हो जाऊंगा जब ये निश्चित है कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं और आपसे मैं परम पुरुषार्थ का साधन ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ ये निश्चित है तो वो आत्मज्ञान को छोड़ दूं और उससे निकृष्ट फल जो संसार अंतपाती भोग है उन्हें मांगूँ यदि तो जिस स्थान से उत्कृष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है वहाँ से निकृष्ट फल चाहने वाला मैं मूढ़ सिद्ध हो जाऊँगा लेकिन ऐसा मूढ़ मैं नहीं हूँ तथापि मम एव वर इसलिए इससे भी अपनी मूलता सिद्ध न हो इसलिए भी मुझे तो उसी वर पर दृढ़ रहना है इस दृष्टि से 28वें मंत्र में नचिकेता यमराज जी को कहते हैं अजीर्यता नाम जीन मत्य क्वधस्थ प्रजान अभी ध्यान वर्णरति प्रमोदा अतिदीर्घे जीवि कोत तो अमृतानाम अजीर्यता तो जीरियत कहा जाता है जरा ग्रस्त होने वाले को तो जरा ग्रस्त होते हैं मनुष्य देवताओं को कहा जाता है निर्जर देवताओं की तीन ही अवस्था होती है चौथी अवस्था जरा अवस्था नहीं आती उनमें तो इसलिए जीरियत शब्द का तो अर्थ हो जाएगा मनुष्य जराग्रस्त होने वाले और अजीरियत का अर्थ है देवता जिन्हें जरा नहीं होती निर्जर और अमृत का अर्थ है जो अमर भाव को प्राप्त हो गए हैं देवता अमृत कहलाते हैं मनुष्यों की अपेक्षा उनकी आयु बहुत अधिक है मनुष्यों का एक वर्ष उनका एक दिन होता है उनके बारह दिन मनुष्य के बारह वर्ष होते हैं इसलिए देवताओं के बारह दिन में कुंभाता है ना, मनुष्यों के बारह वर्ष में एक स्थान पर और देवताओं के बारह दिन में तो देवताओं का यानी इंद्रादी देवताओं का बा, आ, बा, आ, एक, एक दिन बीत गया 24 घंटे तो माना जाता है मनुष्यों के बीत गए बीत गया एक वर्ष तीन दिन बीत जाता है तो एक देवताओं के एक यानी मनुष्यों के तीन दिन के बराबर एक दिन देवताओं का है ऐसी आयु है उनकी सौ वर्ष की तो उतने अधिक आयु हो जाएगी ना तीन गुना अधिक तो इसलिए उनको कहा जाता है अधिक स्थाई होने के कारण अमृत अविनाशी तो अजीर्यताम अमृता नाम का अर्थ निकलेगा देवता नाम सानिध्यम पद का अध्यय करिए उपेत्य तो देवताओं का सानिध्य प्राप्त करके और देवता का सानिध्य प्राप्त करने वाला कौन है तो जीरियन मर्त्य इससे लेना मनुष्य को मर्त्य ने मनुष्य और वो कैसा है तो जीरियन है जरा से ग्रस्त होने वाला भी है ऐसा क्यों है वो जरा ग्रस्त होने वाला और मरण धर्मा मरते मरण धर्मा मनुष्य तो कहते इसलिए कि क्वधस्थ है वो क्रधस्थ है कू कहते हैं पृथ्वी को और कुछ चासो इति तो अध यानी नीचे हैं किसकी अपेक्षा तो स्वर्गलोक तथा अंतरिक, अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा भूर्भुआ स्व ये त्रिलोकी है ना उसमें से भू हैं सबसे नीचे भू यानी पृथ्वीलोक उसे शब्द से कहा जा रहा है और उससे ऊपर है अंतरिक्ष लोक स्वर्गलोक तो अंतरिक्षादि की अपेक्षा नीचे होने से उसे अध कहा जा रहा है पृथ्वी को तो क्वध क्वध का अर्थ निकला अंतरिक्ष आदि की अपेक्षा नीचे वाला पृथ्वीलोक और उसमें जो रहता है उसे कहते हैं क्वधस्थ तो पृथ्वी निवासी होने के कारण वह जीरियन है मरते है मनुष्य तो ऐसा अपने आप को पृथ्वी निवासी मनुष्य जीरियन तथा मरण धर्मा होता हुआ भी किसी सौभाग्य से उसे देवता का सानिध्य मिल गया तो सानिध्य मिल गया और देवता प्रसन्न भी है और प्रसन्न होकर के अपने से ही कह रही है कुछ वर मांगो तो देवता से उत्कृष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है प्रसन्न देवता है तो ये जान रहा है तो प्रजानन ये भी जीरियन मर्त्य का विशेषण है पृथ्वी निवासी जराग्रस्त होने वाला तथा तो मरणधर्मा मनुष्य को भाग्यवशात देवता का सानिध्य प्राप्त हुआ देवता उस पर प्रसन्न भी हैं और देख रहा है कि प्रसन्न देवता से हम उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं ये जानकर के भी ऐसा कौन होगा जो निकृष्ट फल चाहेगा वो मूड ही सिद्ध होगा ऐसा मूड मैं नहीं हूं नचिकेता यमराज जी को इन शब्दों से एक प्रकार से कह रहे हैं और अपने विवेक को स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्ण रति प्रमोदान वर्णरति प्रमोद है एक प्रकार से ये संसार के भोग और इन संसार के भोगों को अभिध्यान यानि चिंतन अभिता चिंतन उनके अंदर विद्यमान संसार के भोगों में विद्यमान अनित्य दादी दोषों के रूप में उनका चिंतन करता हुआ जानता हुआ उनको भोगों को अनित्यता अनित्यतया जानता हुआ जो मनुष्य ऐसा कौन मनुष्य है जो को अति दीर्घे जीवित रमे तो जिसे भोगों की अनित्यता और अनर्थकारिता निश्चित हैं ऐसा कौन सा मनुष्य है विवेकी जो अति दीर्घ जीवन देवता से प्राप्त करके उसी में रममान होगा वो कोई विवेकी तो हो नहीं सकता हो। वो अविवेकी ही होगा ऐसा अविवेकी मैं नहीं हूं मूढ़ नहीं तो भाष्य हैं भाष्य को देखिए यतच अजीर्यतावतामृता उपगम्य आत्मन उत्कृष्ट प्रयोजना तो अजीर्यतावता तो अजीर्यता का अर्थ कर दिया वयोहानिम अप्रापनुवताम वयोहानि है जरावस्था तो जरा अवस्था को जो प्राप्त नहीं करते हैं <coughs> निर्जर है जो देवता और अमृता नाम का अर्थ कर दिया अमृत है देवता अमरण धर्म तो सकासम यानी सानिध्यम उपेत्य सकासम शब्द का अर्थ सानिध्य उपेत्य अर्थ कर दिया उपगम्य और आत्मन प्रजानन का अर्थ कर रहे हैं उत्कृष्ट प्रयोजनांतरम प्रयोजनांतरम उत्कृष्टम प्रयोजना प्रजानन यानि उपलब्धमान तो उन देवताओं से अपने उत्कृष्ट फल को हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसा ज्ञान रखने वाला स्वयं कैसा है तो देवता के तरह अजीर्यन और अमृत नहीं है अपितु विपरीत है स्वयं जीर्यन जरा मरणवान क्यों है जरा मरणवान तो कहते हैं क्वधस्थ हैं क्वधस्थ शब्द की उत्पत्ति करते हैं कु यानि पृथ्वी अध अधि अंतरिक्ष अंतरिक्षादि अंतरिक्षा लोकापेक्षया अंतरिक्ष और स्वर्गलोक की अपेक्षा नीचे हैं पृथ्वी और तिष्ठति इति क्वधस्थ उस अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा नीचे वाला लोक पृथ्वी में रहने वाला होने से यह जीव पृथ्वी निवासी जीरियन मर्त्य है तो क्वधस्थ सन कथम एवं अविवेकी भी प्राथनीय पुत्रवित्त हिरण्यादि अस्थिर वृणीते देवताओं से उत्कृष्ट फल आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है यह जिसको निश्चय है ऐसा कैसे अविवेकी के, के द्वारा प्रार्थनीय पुत्रवित्तादि को प्राप्त करेगा नहीं कर सकता तो क्वधस्थ इस पद की व्याख्या एक प्रकार से कर दी है इसमें पाठांतर मानते हैं भाष्कर भगवान की कहीं या तो ऐसा पाठ मान लो कि क्व तदास्थ इति वा पाठांतरम क्वधस्थ ऐसा न, नहीं है वह तदास्थ ऐसा पाठ है ऐसा पाठ होगा तो अर्थ क्या निकलेगा उस समय का अर्थ बताया जा रहा है अस्मिन पक्षे चाक्षर योजना यानी अन्वय इस प्रकार होगा कि तेषु तदास्थ पद की व्याख्या कर रहे हैं तो तेजु आस्था तदास्थ और तेजु तदास्थ में तत्सवरोनाम परामर्शक हैं पुत्र पौत्रदि का यानी भोग्य पदार्थों का तो ते, तेशु पुत्रादिशु आस्था तात्पर्य न वर्तनम यदास्थ शब्द का अर्थ हो जाएगा कि पुत्रादि में जिसकी आस्था है आस्था शब्द का अर्थ कर दिया आस्थिति और आस्थिति का भी अर्थ कर दिया तात्पर्य वर्तन यो यानी अभी स्वंग हैत्न वर्तन है भोगासक्तः ततो अभीस्वंगस्थासक्त अपि पुषाथुष अपयीशु तो ततो अधिकतरम पुरुषार्थम यानी पुत्रादि से भी अधिकतर पुरुषार्थ हैं आत्मज्ञान फल और वह दुष्प्राप हैं आत्मा को जानना पहले बताया बड़ा कठिन है दुर्विज्ञे है नहीं ही सुविज्ञेय अनुरेश धर्म तो दुष्प्रापम अपि आत्मज्ञानम प्रापि प्रापी पीषु और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो होगा आत्मजिज्ञासु जो होगा वह क्व तदास्थ भवेत तो, तो कैसे तदास्थ हो सकता है क्या मतलब आत्मज्ञान को छोड़ करके उत्तरादि में आसक्त हो करके कैसे पुत्रादि की प्रार्थना कर सकता है पुत्रादि का वर शतायुष पुत्र पुत्रान वर्णिश वर करके जो कहा वो कैसे मांग सकता है उत्तर मिलेगा कि न कश्चित ऐसा कोई हो नहीं सकता जो ये मांगे विवेकी मूढ़ तो मांग सकता है तो न कश्चित तद असार तदर्थी सर्थ तद असारज्ञ इसमें तत्शब्द का अर्थ है पुत्रादि और उनकी असारता को निसारता को जानने वाला तदर्थी नहीं हो सकता भोगार्थी नहीं हो सकता ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि सर्वि उपरी उपरी एवं बुभू सति लोक तस्मात्त्रविततादी लाभ ही प्रलोभ्यो अहम कहते हैं लोक की तो ये स्थिति हैं कि संसार का हर एक प्राणी ऊपर ही ऊपर उठना चाहता है उत्कर्ष को ही प्राप्त करना चाहता है और संसार में सर्वोत्कृष्ट है स्वरूप अवस्था निरति से आनंद ब्रह्म भाव तो उसको प्राप्त करना यदि संभव है तो उससे नीचे की कोई वस्तु नहीं चाहेगा और ब्रह्म भाव प्राप्ति का साधन एक ही है आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं देवता से ये समझ करके कौन फिर ब्रह्म भाव से नीचे वाला जो फल है जीव भाव संसारित्व में ही बनाए रखने वाला संसारी भाव को बनाए रखने वाला ये पुत्रवित्तादि मांगेगा तो सर्वो ही उपरी उपरी ये वो बूहू सतीलोक तस्मात् न पुत्र वित्तादि लाभ प्रलोभ्यो अहम इसलिएवित्तादि प्रलोभन दिखा करके मुझे आप लुभा नहीं सकते प्रलोभित नहीं कर सकते उत्तरार्थ की व्याख्या करते हैं किंच अफ्सरा प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अप्सरा आदि जो भोग है वे कैसे हैं तो अनावस्थित तया अभिध्यायन यानी निरूपयन यथावत उनकी अनित्यतादि को जानता हुआ अभिध्यायन का अर्थ है अति दीर्घे जीवितें को विवेकी रमे तो कौन सा विवेकी पुरुष होगा जो बहुत जीना चाहेगा कोई ऐसा बहुत विवेकी नहीं होगा एक मंत्र है फिर ये वल्ली पूरी हो जाएगी इसको पूरा कर लेते हैं यस्निदी चिकित्सती मृत्यो ये महति ब्रूही नत यो वो प्रविष्टो नान्य तस्मात्चिकेता वृणीते ये मृत्यो ऐसा यमराज्य को संबोधित करके नचिकेता ने यमराजी को कहा ऐसा स्मृति कह रही है कि इदम तो यस्मिन, यस्मिन प्रेत ये, ये प्रेत विचिकित्सा मनुष्य इस मंत्र में कहा गया जो कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मतत्व है उस आत्म जिस आत्मतत्व के विषय में ईदम विचिकित्सनम विचिकित्सन थी ऐसा लगाना यानी संशय करते हैं जिस आत्मा के विषय में देहादी से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के विषय में संशय है और यदि सांपराय महती तो सांपराय यानी परलोक संबंधी देहादि से अतिरिक्त जो सभी कार्यक्रम संघात में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित है ऐसा जो महत तत्व है महान वो कौन है तो महत् प्रयोजन का निमित्त आत्मा का यथार्थ निर्णय ओ तो महती ये भी आत्मा का ही विशेषण है महतो महियान कहा जाता है न उसे महान्त विभूमात्मा न मत्वाधीरो न सोचती तो ओ, साम पराये महती यानी जो समस्त कार्यक्रम संघातों में अंतर्यामी के रूप में स्थित महान तत्व है आत्मा है एक शरीर मात्र अवस्थित नहीं है अभी तो समस्त शरीर में अंतर्यामी के रूप में स्थित है ऐसा उसके विषय में आ, महती यत यानी उसके विषय में जो निर्णय है विषय सप्तमी है और तत् वो निर्णय आत्मतत्व तो के विषय के निर्णय न यानी ब्रूहि ब्रूही ऑप आत्मतत्व विषयक निर्णय ही मुझे बताइए देहादि से अतिरिक्त आत्मा नहीं है या है क्योंकि कहते हैं यो अयम वर गूढ़ुप्रविष्ट तो ये आत्मज्ञान गूढ़ता को प्राप्त हुआ है का मतलब सहसा सब वक्ता चाष्य ताद्रिक अन्य उन कहेंगे आगे नचिकेता या पहले कह चुके हैं हा पहले कह चुके वक्ता चाष्य तादृक अन्य उन तो इसलिए ये जो जो दुर्विज्ञ आत्म तत्व हैं जिसको बताने वाले सहसा प्राप्त नहीं होते उस आत्मज्ञान से अन्यवर तस्मात् तदोर नित्य संबंध है ना? तो यत शब्द से जिसको लिया गया तो नचिकेता के द्वारा अयम वरह योयम वरह शब्द से लेना है नचिकेता ने बीसवे मंत्र में जिस वर की प्रार्थना की वह वर वह है आत्मज्ञान विषयक वर इसलिए योयम शब्द से लिया जाने वाला जो आत्म विषयक आत्मज्ञान रूप वर है तस्मात शब्द से उसी को लेना तस्मात वरात अन्यम वरम अन्य वर नचिकेता न वृणीते नचिकेता नहीं मांगता ऐसा श्रुति कह रही है नचिकेता ने यमराज जी से ऐसा कहा ये श्रुति ने कहा भाष्य है थोड़ा सा भाष्य को देखिए अतो विहाय अनित्य कामे प्रलोभनम् आप अनित्य वस्तुओं का प्रलोभन देना बंद करके यार्थित जो मैंने आत्मज्ञान मांगा है वही मुझे बताइए उससे अन्य दूसरा कोई वर हम नहीं मांगते ये इदम विचिकित्सनमें विचिकित्सती का मतलब जिस आत्मस्वरूप के विषय में संशय करते हैं लोग अस्ति नास्तिव प्रकारम कोई कहते हैं कि निरुपाधिक आत्मा नहीं है कोई कहते हैं इत्याकारक हे मृत्यो सांपराये यानी परलोक विषये तो परलोक शब्द से लेना अपने कार्यक्रम संज्ञा से अन्य भिन्न बाकी कार्यक्रम संवाद और उन उनसे संबंधी उनसे संबंधी है उनका भी नियामक उनका भी अंतर्यामी आ, क्या है गीता के दूसरे अध्याय का पहला दूसरा गीता के तेरहवे अध्याय का दूसरा श्लोक ईश्वर क्षेत्र ज्ञापि विधि सर्वक्षेत्र भारत ये अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशित ओ अला एकोदेव सर्वभूत उसको यहाँ पर सांप्राय शब्द से बताया जा रहा है परलोक संबंधी खाली परलोक नहीं परलोक संबंधी तो लोक शब्द का अर्थ होता है शरीर परका भिन्न दूसरे शरीर तो दूसरे शरीर संबंधी तो दूसरे शरीरों दूसरे शरीर भी हैं जैसा ये शरीर आत्मा का प्रवर्त्य है ऐसा ऐसे सारे शरीर भी आत्मा के प्रवृत्य है ईश्वर सर्वभूता रुद्धिशर्दों भ्राम सर्वभूता भ्राह्मण यानी प्रवर्तयन वो तो प्रवर्त्य हो गए सब शरीर और इनका प्रवर्तक हो गया आत्मा वही सारे स्रोत्र से स्रोत्र मनुषो है न सभी कार्यक्रम संघात में स्रोत्रादि इंद्रियों को स्वसन्निधि मात्र से अपने अपने शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त करने वाला जो है उसे कहा जाता है यहाँ पराय शब्द से वो महान है यानी महत् प्रयोजन निमित्त निमित्ते ये सप्तमी है विषय सप्तमी महान प्रयोजन है जिसका किसका महान प्रयोजन है महान है मोक्ष महान प्रयोजन बाकी तीन पुरुषार्थ की अपेक्षा उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष और वो है जिसका फल उसे कहा जाएगा महत् प्रयोजन आत्मज्ञान और उसका निमित्त यानी उसका विषय भूत जो आत्मवस्तु है तो निमित्ते निर्णय विज्ञानम तो आत्मा आत्मविषयक जो यथार्थ ज्ञान है य ततो तो, तो ब्रूही कथय न यानि अस्मभ्यम वही हमें बताइए आत्मज्ञान का उपदेश करिए किम बहुना योय प्रकृत आत्म विषय वरों गूढ़ यानी गुहनम दुर्विवेचनम प्राप्त यानी अनुप्रविष्ट तो बहुत क्या कहा जाए कि ये आत्मविषयक जो वर है वह गूढ़ता को प्राप्त हुआ दुर्विवेचता को प्राप्त हुआ का मतलब ये सहसा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता बड़ा दुर्लभ है और उसे प्राप्त करने का सुयोग सारी अनुकूलताएं इस समय में देख रहा हूँ इसलिए आप क्या करिए कि तस्मात वरातो अन्यम वरम अविवेकी भी प्रार्थनीय अनित्य विषय वरम नचिकेता न नचिकेता दूसरा वर नहीं मांगता आत्मज्ञान ही नचिकेता को चाहिए तो जिससे आत्मज्ञान हो ऐसा उपदेश करिए आप यह नचिकेता ने प्रार्थना की तो न मनसापि यानी मन में भी नचिकेता के दूसरी वस्तुएँ नहीं आती हैं तो वाणी में कैसे आए कि मन में आए भी न? जब मन में नहीं आ रही है इति ये श्रुति ऐसा कह रही है कि नचिकेता ने यमराज जी को ऐसा कहा ये श्रुति ने यहां कहकर प्रथमवल्ली का समापन हुआ इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमावलि समाप्ता इति इति प्रथम श्रीमत् परमहंस परिवराज काचार्य गोविंद भगवत शिष्य आचार्य गोविंदभगवत्ू्यपादशिष्य श्रीमद्आचार्य श्रीशंकरठकोपनिषदभाष्ये प्रथमाध्याये प्रथम वल्ली समाप्तम् इति भाष्य सप्तत् परमहंसपरिव्रजकाचार्य शिष्य आनंद ज्ञान विरचि काठकोपनिषाष्यव्या प्रथमावल स <coughs> ओ सहना सहन